माँ की बातें सरयू बाला देवी 22 अगस्त 1918 आज संध्या के बाद गई थी माँ अपने तख्त के पास फर्श पर एक चटाई पर लेटी हुई थी प्रणाम करने के बाद बातचीत के दौरान मैंने पूछा माँ यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए अब क्या मेरा कालीघाट वाले बकअल में चले जाना उचित होगा माँ कुछ दिन और यहीं रहो ना वहाँ जाने से फिर यहाँ तो इस प्रकार नहीं आ सकोगी तुम्हारे एक दिन न आने पर सोचती हूँ कि आई क्यों नहीं कल तुम नहीं आई सोचा कि कहीं तुम्हारी तबीयत तो तुम नहीं ख़राब हो गई आज भी यदि नहीं आती तो मैं रसोइये को भेजकर पता लगाती परंतु यदि तुम्हारे पति को कोई अस्वस्थता आदि हो और लगे कि वे चाहते हैं कि तुम अभी चली आओ तब तो अवश्य जाना होगा मैं माँ वे संतुष्ट रहें तो भी लोग कहेंगे कि अपना घर संसार छोड़कर इतने दिनों से बहन के घर में है पति की सेवा गृहस्थी आदि भी तो कर्तव्य है माँ बहुत दिनों तक तो गृहस्थी हुई लोगों की बात छोड़ दो वे लोग ऐसे ही कहा करते हैं मैं गृहस्थी के लिए कभी खूब चिंता हुई हो ऐसा तो स्मरण नहीं आता माँ आपके पास इस प्रकार नहीं आ सकूंगी, यही चिंता हमेशा बनी रहती है माँ तो फिर क्या है इस महीने रह जाओ एक ब्रह्मचारी आकर सूचना दे गए कि एक महिला माँ से मिलने आई है अत्यंत थक जाने के कारण ही माँ लेटी हुई थी यह समाचार पाने के बाद फिर एक को ला रहा है आहा मैं तो मर गई कहकर वे नाराजगी व्यक्त करती हुई उठ बैठी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 मधुमेह है डॉक्टर देख रहे हैं पेट में पानी हो गया है पाँव फूल गए हैं डॉक्टर कहते हैं कि बड़ी खराब बीमारी है परंतु डॉक्टरों की बात मैं नहीं मानती माँ आपको इसका उपाय करना ही होगा आप कहिए कि वे ठीक हो जाएंगे माँ मैं क्या जानूँ बेटी ठाकुर ही सब हैं ठाकुर यदि ठीक करें तभी होगा वे इसी से हो जाएगा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 सब लोगों के दुख कष्टों से मेरा शरीर जल गया बेटी इतना कहकर माँ फिर लेट गई मैं तेल मालिश करने की तैयारी कर रही थी तभी उन महिला के साथ आई हुई उनकी कोई सगी भी माँ को प्रणाम करने आई माँ को पुनः उठना पड़ा उनके जाने के बाद माँ फिर लेट कर बोली अब चाहे जो भी आ जाए मैं उठने वाली नहीं हूँ देखती हो बेटी पाँव के दर्द से बारंबार उठने में कष्ट होता है फिर घमौरी के कारण पूरी पीठ में जलन हो रही है तेल को अच्छी तरह घीस घीस कर लगाओ तो तेल मालिश करते समय उन्हीं महिला का प्रसंग उठने पर माँ ने कहा इतना बड़ा संकट है ठाकुर के पास आई है कहाँ तो वह सिर टेक कर मनौती मानेगी सो तो नहीं देखा न कैसा सब सुगंध आदि लगा आई है